जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है वह पूर्व कृत कर्मों के बंधन से रहित हो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता गुण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है एक प्रकृति तो गुण की सृष्टि करती है किंतु दूसरा आत्मा ऐसा नहीं करता वे दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं जैसे पत्थर में स्वर्ण जड़ा होता है जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ-साथ रहते हैं तथा जिस प्रकार मूज में सींक होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं प्रकृति प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है वैसे ही प्रकृति भी समस्त तत्व गुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है किन्ही का मत है कि तत्त्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते उनका सर्वथा बाध हो जाता है क्योंकि फिर उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होता इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्त मानते हैं दूसरे के मत में त्रिविध दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें आत्मा आदि और अंत से रहित है उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मासर्य रहित होकर विचरण करे जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते वे तो जल में भी स्थल की भांति विचरते हैं उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए व्यवहार करता है वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान यह मोक्ष प्राप्त के लिए पर्याप्त साधन है तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध ज्ञानी हो जाता है बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है बुद्धिमान मनुष्य को जानकर कृत करते हो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है वह ज्ञानी को नहीं होता ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है मुनि बोले भगवन अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है व्यास जी ने कहा मुनिवरों मैं ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूं तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो जैसे पिता अपने छोटे बालकों को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है उसी प्रकार मनुष्य बुद्ध के बल से अपनी प्रमाथनशील इंद्रियों का यत्नपूर्वक संयम करे मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है उसे ही सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। पांचों इंद्रियों सहित छठे मन को बुद्धि के द्वारा एक आक्र करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहे हैं। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन ना करें जिस समय यह इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएगी उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के बिना समान देदीप्यमान उस परम महान परमात्मा परमेश्वर को मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं जलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है ब्राह्मणों तुम लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से विरक्त हो जाओ जैसे सांप खेचुल छोड़ता है वैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओगे इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी अविद्या एक भयंकर नदी है जिसके सब और स्रोत हैं यह लोकों को प्रभावित करने वाली है पांचों इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट हैं यह लोभ मोह रूपी तृण सेवार आदि से आच्छादित रहती है काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है सत्य ही इससे पार करने वाला पुण्य तीर्थ है इसमें असत्य का तूफान उठा करता है क्रोध ही इस श्रेष्ठ नदी की कीचड़ है इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है यह काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है और जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है जिह्वा रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदी को पार कर पाते हैं तुम सब लोग भी इस नदी के पार हो जाओ इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है वह सब क्लेशों से छूट जाता है उसका अंतःकरण प्रसन्नता से पूर्ण रहता है तथा वह पाप रहित हो जाता है उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे यहां बताए हुए धर्म को विद्वानों ने सब धर्म से श्रेष्ठ माना है वह आत्मिक ज्ञान का उपदेश संपूर्ण गुह रहस्यों से भी सबसे अधिक गोपनीय है जो कोई परम पवित्र है तैसी तथा भक्त हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए ब्राह्मणों मैंने यहां जिस ज्ञान का वर्णन किया है वह अनायास ही आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है वह आत्मतत्व न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है वह साक्षात परब्रह्म है बहुत भविष्य और वर्तमान सब उसी के रूप हैं कोई पुरुष हो या स्त्री जो उसे ब्रह्म को जान लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ था वि प्रगण सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है बोले ब्रह्मा उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है बिना उपाय के नहीं हम न्याय अनुकूल उपाय को ही सुनना चाहते हैं व्यास जी ने कहा महाप्राज्ञ मुनिवरों हम लोगों में ऐसी ही निपुण दृष्टि होनी उचित है उपाय से ही सब पुरुषार्थों की खोज करनी चाहिए मोक्ष का एक ही मार्ग है उसे सुनो क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करें इच्छा देश और काम को धैर्य से शांत करें तत्ववेत्ता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा तथा भेद बुद्धि का निराकरण करें हितकर सुपक्व और स्वस्थ भोजन से वह सब प्रकार के उपद्रवों को मिटाएं विद्वान पुरुष संतोष से लोभ और मोह का तात्विक दृष्टि से विषयों की आसक्ति का दया से अधर्म का सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधना से छुधा का निवारण करें पूर्ण संतोष से तृष्णा को उत्थान उत्तम से आलस्य को निश्चय से तर्क वितर्क को मौना अवलंबन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को सूरता से भय को बुद्ध से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीतें शांत चित्त हो पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझें जिसके पाप धुल गए हैं ऐसा तेजस्स्वी मिताहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है अविवेक और आसक्ति का अभाव दीनता का त्याग अविनय से दूर रहना चित्त में उदवेग ना आने देना स्थिरता धारण किए रहना तथा मन वाणी और शरीर को संयम में रखना यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन व्यास जी कहते हैं जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है वैसे ही योग का महान बल कर, योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है उनके द्वारा विचलित नहीं होता योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाले मृत्यु का भी जोर नहीं चलता